तो कितने द्वीप भक्तों सात द्वीप हैं जंबु द्वीप है द्वीपे, पलक्ष द्वीप है शलमली द्वीप है कुश द्वीप क्रोच द्वीप है शाग द्वीप और पुष्कर द्वीप है इस तरह से इन द्वीपों के आगे सात समुंद्रेंगे और इसी प्रकार से नौ खंड हैं जो कि अजनाब खंड किमपुरुष खं, खं, खं, खंड हरिवर्ष खंड किलावर्ता खंड रमयक खंड ऋणामय खंड भद्राक्ष खंड कुरुखंड और केतुमाल ख इस तरह से नौ खंड में अलग अलग तरीके से भगवान की पूजाएं होती हैं अब जैसे कि इलावर्त खीलावर्त खंड।, खंड में श्री शंकर जी महाराज जी विराजमान है और दुर्गा देवी सौ अरब दासियों के संग महादेव का वहाँ पूजन करती हैं अच्छा इस वन में जो है इस खंड के अंदर पुरुषों का जाना वर्जित है पुरुष नहीं जा सकते और अगर जाएंगे भी जैसे कि शेर चला गया तो शेरनी बन जाएगा पुरुष चला गया तो स्त्री बन जाएगा क्योंकि इस वन को इस खंड को देव श्री शंकर जी का स्टाफ है दूसरा है भद्र शर्वा खन यहाँ भगवान हाईशिश विराजमान है जिनका मुख जो है घोड़े का हैगा और यहाँ पर राजा भद्र शर्वा और उनके सेवक भगवान हाय का क्या करते हैं पूजन करते हैं तीसरा है हरिवर्ष खंड यहाँ भगवान श्री नरसिंह देव जी विराजमान है और यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी अपने सेवकों के संग भगवान नरसिंह देव का पूजन करते होंगे इस तरह से चौथा है केतु मालखंड यहाँ पर काम देव जी विराजमान है और काम देव कामदेव को भगवान श्री कृष्ण के जो कि बेटा बनकर आए श्री कृष्ण के हंस हैं और यहाँ पर जो है प्रजापति सवस् सवस्त सरा अपने पुत्रों सहित पुत्रियों सहित श्री कामदेव का पूजन करते होंगे इसी प्रकार से भक्तों पांचवा खंड है रम्यक खंड यहाँ भगवान मत्स्य विराजमान है और भगवान मत्स्य का पूजन व्यवस्थितमान मनु अपने परिवार सहित अपने सेवकों सहित करते होंगे छठना है रामय खंड यहाँ भगवान कच्छप बिराजमान है और यहाँ पर भगवान अर्यमा जो कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पितरों में मैं अर्यमा हूँ तो यहाँ पर भगवान कच्छ्यप का पूजन करते हैं इसी तरह से भक्तों एक बात आपको बताते चले अक्सर किसी को दोष होता है तो कुछ ज्योतिष जो हैं वो क्या करते हैं कछुआ जो होता है पीतल का वो दरवाजे पर लगाने की एक सलाह देते हैंगे तो ऐसा शास्त्रों भी वर्धन है क्योंकि यहाँ पर हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि भगवान अरया जो है श्री कच्चप का पूजन करते हैंगे और अरियमा कौन है पितरों के बड़े हैं यानी कि भगवान कच्चप को लगाने से भगवान अरया प्रसन्न हो जाते हैं और जितने भी जो पितृ लोग में पूर्वज होते हमारे तो उनको सुख सुविधा प्रदान करते हैंगे कि ये लोग मेरे इष्ट देव का भजन करते हैंगे इसी तरह से सातवा है कुरुखन यहाँ पर भगवान श्री वरा विराजमान है और यहाँ पर भगवान वारा का पूजन पृथ्वी देवी और अन्य यहाँ के वासी करते होंगे। अच्छा आठवा है किम पुरुष खन यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ब्राजमान है और यहाँ पर जो है श्री हनुमंत लाल जी जो है वो भगवान राम का क्या करते हैं यहाँ पर पूजन करते हैं श्री रामचंद्र जी का अच्छा एक बड़ी सुंदर कथा आती है एक समय द्वारका में सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया कि मेरे बिना तो कृष्ण का कोई कार्य नहीं हो सकता मैं शक्तिवान हूँ सत्य भामा को घमन हो गया क्या अभिमान हो गया सुंदरता का कि मेरे अन्न तो कोई खूबसूरत है ही नहीं इसीलिए तो श्री कृष्ण मुझे साथ रखते हैंगे और तीसरा जो हुआ वो गरुड़ जी को गरुड़ जी ने कहा कि मेरी गति बहुत तेज है इसलिए कृष्ण मेरे बिना कहीं आ जा नहीं सकते हैंगे उस समय भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि तीनों को ही अभिमान हो गया है तो तीनों के घमन को कैसे तोड़ना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ तुम जाओ तुम किम जाओ और वहां पर जो है हनुमान को कहो कि तुरंत तुम्हें कृष्ण ने बुलाया है अब गरुड़ जी तो चले गए और अब यहां पर जो है श्री भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा कि तुम द्वारका की रक्षा करो कि कोई भी द्वारका में प्रवेश ना कर सके तो सुदर्शन चक्र जी द्वारका की रक्षा के लिए खड़े हो गए अब भगवान ने सत्य को कहा कि मेरा भक्त जो है हनुमान आएगा और जब हनुमान तुम्हें देखेगा तो चौंक जाएंगे क्योंकि हनुमान जी को मेरी बगल में सीता जी ही प्रिय लगती होगी। तो उस समय सत्य भामा ने कहा प्रभु आपने कैसी बात कर दी मैं इतनी सुंदर हूँ हनुमान जब मुझे देखेंगे तो सीता जी को भूल जाएंगे इस प्रकार से भगवान का जैसी आपकी इच्छा अब श्री गरुड़ जी महाराज जी किम पुरुष खंड गए और हनुमान को कहा कि चलो तुरंत भगवान ने द्वारका में बुलवाया है तो हनुमान ने कहा देखो गरुड़ जी मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं तो जब मेरा पूजन हो जाएगा मैं आ जाऊँगा आप चलो मैं आ रहा हूं गरुड़ जी ने कहा हे बंदर कहाँ तू छलांग मारता हुआ आएगा बहुत समय लगा चल मेरे बेट चल मेरे संग छोड़ दे पूजन को अब हनुमान जी को जब पूजन से रोका तो हनुमान जी को तो बात बड़ी बुरी लगी तो तुरंत हनुमान जी ने इसके पर्व को लपटा और देश को नदी के अंदर फेंक दिया अब गरुड़ जी भीग गए क्योंकि गरुड़ जी जब अभी भीगे हैं जब इनके पंख सूखेंगे तभी उड़ सकते हैं ना, तो इस तरह से हनुमान जी ने ये कार्य कर दिया आगे चलकर जब हनुमान जी तेज़ गति क्योंकि तीन लोग बड़ी तेज गति से जाते हैं एक हवा एक गरुड़ और तीसरे हमारे हनुमंतलाल जी महाराज तेज गति से जाने वाले इस तरह से हनुमान जी जब द्वारका में पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते कृष्ण ने मना किया है कोई अंदर नहीं आएगा हनुमंत लाल जी विचार करते ही लीला क्या हो रही है कि कभी कृष्ण गरुड़ जी को भेज देते हैं। तो गरुड़ जी कुछ कठोर वचन कहने लगे और आज सुदर्शन चक्र का स्वभाव बदल गया उस समय तो हनुमत लाल जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुँह में ही ले लिया अब जैसे ही द्वारका में प्रवेश किए भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के लिए हनुमंत लाल जी बगल तो में सत्य बैठी थी तो हनुमंत लाल जी ने कहा करने लगे मतलब ये कौन है इसे हटाओ यहाँ से पर सत्य समझ ना सकी उस समय अपने मुख से जब हनुमंत लाल जी ने सूद से चक्कर को फेंका और कहा कि प्रभु आपने किसे बिठा लिया है? सीता मैया कहेगी। इस तरह से भगवान कृष्ण ने अपने भक्त रामदास हनुमान जी के द्वारा तीनों के घमन को तोड़ा जो गरुड़ जी को घमन था कि मैं तेज गति से चलता हूँ आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई और जो सुदर्शन चक्र कहते कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई और जो सत्यभामा कहती कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ आज उन्हें भी शर्मिंदी हो गई तो इसी कीम पुरुष खंड के अंदर जो है श्री राम जी का भजन हनुमान जी करते हैंगे और नौवा है अंतिम खंड जिसको कहते हैं भरतखंड और भरतखंड के अंदर जो है श्री बद्रीनाथ पर भगवान नर और नारायण जी विराजमान हैं और देव ऋषि नारायद जी समाप्त भारतवासियों के संग भगवान का पूजन करते हैं श्री सुखदेव गो स्वामी अवतार होते हैं कि हे है तो कहीं देश अमेरिका लंदन जापान ना जाने फलाने फलाने देश तो इन्हीं देशों में भगवान का अवतार नहीं होता भरतखंड में ही अवतार होता है ऐसा क्यों इसलिए भारत खंड को इतनी महानता क्यों दी गई है कि तो देखें हमारे शरीर के अंदर आँख है नाक है कान हाथ पैर गुर्दे फेफड़े ना जाने क्या क्या वस्तु है कि अब शरीर की कोई भी चीज खत्म हो जाए खराब हो जाए तो शरीर चलता है पर अगर दिल की धड़कन ही रुक जाए तो पूरा शरीर किसी काम का नहीं होगा इसलिए भरतखंड को दिल की धड़कन कहा गया हृदय कहा गया है जब तक इस खंड के अंदर सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा इसलिए और तो सब जो है वो इतनी महानता नहीं कि लोग की इसलिए इस लोग की बड़ी महानता कि यहाँ तक देवता देवता भी हमें कोसते हैं अरे इनका जन्म तो भरत खंड के अंदर हो गया है अरे हमको तो इनको इनका पूजन करना पड़ेगा इसलिए अगर आपका यहाँ जन्म हुआ इस धरती पर तो सत्य सनातन धर्म से हमें जुड़ना चाहिए सत्य सनातन धर्म को अपनाना चाहिए और चलना चाहिए तभी हमारा जीवन सफल है और नहीं तो हम तो मुर्दे ही संसार में हमने हमने अपने परलोक को बिगाड़ दिया आपने श्रीमद् श्रीमद्भागवत महाप्राण के महात्म्य में सुना कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जब आए देवता तो अमृत लेकर आए थे तो मतलब देवता कहते हैं कि हम तो इस कथा को सुनने के लिए आए थे अमृत लेकर पर हमें अमृत के बदले कथा सुनने को नहीं मिली और क्या कहता? देवताओं ने ब्रह्मा जी को और वहां आपने जो है मानवों को यह अधिकार दे रखा है इसलिए अगर आपका जन्म इस खंड में होता है इस पवित्र भूमि पर होता है इसलिए अपने जीवन को सफल बनाइए और भगवान की भक्ति से जुड़े सत्य सनातन धर्म से जुड़े और अपने जीवन को सफल बनाए हरे कृष्णा अब आगे जो है अब हम देखते हैं सूर्य लोक से आरंभ करते हैं तो सूर्य लोक से चंद्रमा एक लाख योजन यानी के पृथ्वी से चंद्रमा जो है पृथ्वी से चंद्रमा 25 लाख चौहत्तर हजार 950 किलोमीटर की दूरी पर है अब चंद्रमा से 28 नक्षत्र जो है वो 3 लाख योजन की दूरी पर है तो यानी कि ये 28 नक्षत्र पृथ्वी से चौसठ लाख सैतीस हजार किलोमीटर की दूरी पर है 28 नक्षत्रों से दित्य गुरु शुक्राचार्य जी का ग्रह दो लाख योजन की दूरी पर है तो हमारी पृथ्वी से शुक्र ग्रह जो है वो नौ लाख बारह हजार